गुणों का कथन क्या शरीर आदि वो जो पर्रह्म है प्रत्यगात्मा अभेदम दर्शेती परमात्मा में प्रत्यगात्मा अभिनत्व दिखाते हैं आत्मा सत्मा सोत गुणों में मम आत्मा यथोतः गुण ये गुण का मंत्र में वो तो परमात्मा मम आत्मा में का मम आत्मा वो कहाँ है अंतर देह हृदय के अंदर है हृदय कुंडली क्य अंतर्क मध्य हृदय कमल के वा, वा, वा, के उसके मध्य में अहेरवा विहेरवा वा श्यामा काम का तनुलाद वा अनियान अनुतर भाषा में अनियान का तनुतरो ग्रीह से भी सूक्ष्मत तो रहे यव अथवा अय इत्यादि अत्यंत सूक्ष्मत्व तो प्रदर्शनार्थम ग्रीह से सबसव से श्यामा से श्याम का तंडुल अलग अलग इतने उदाहरण दिया है अत्यंत सूक्ष्म दिखाने के लिए ये ग्री आदि छोटा इतने कहने में तात्पर्य नहीं है जितने छोटे छोटे उसे भी सूक्ष्म है में ग्रद उपादान अनेक उपादानस्य अनेक का उपादान ग्रहण किया गया उसका उसकी आवश्यकता कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म तो प्रदर्शनार्थम आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है पर ब्रह्म इसको दिखाने के लिए ही अन्ययस्व्यपदेश मित्र विरोध आशंक पिहरती भाष्य में श्याम का श्यामा कांडुला परिचिन्नपरिमा अणुपरिमाण प्राप्त आशंक्य अतेधाए आरभ के श्याम का से भी छोटा है श्यामा तंडुल से भी छोटा है इससे परिन्नपरिमा परिमाण वाले का श्यामा कांडुला उससे भी छोटा है अन्यान ऐसा कहने पर अनुपरिमाणत्व प्राप्तम आत्मन आत्मा का परिमाण अनु बहुत छोटा है प्राप्तम आशंक्य ऐसे शंका करके प्राप्तम अत तत्प्रतिषेधाए आरभ थे जो अनुपरिमाणत्व प्राप्त है उसका प्रतिषेध करने के लिए कहते हैं ऐसा मां आत्मा हृदय जयान पृथिव्या जयन अंतरिचार जयान दिवो जयनो के व्य बड़ा है ए समा आत्मा अंतर इत्यादी, इत्यादी ये समा हृदय जयन पृथ्वी इत्यादि इत्यादि नमनियस्तो जयस्त विपदेश्वर मिथुना यह का छोटा अनुप्रज्ञान प्राप्त होता है तो उसका प्रतिषेध करने के लिए जयान पृथ्वी आदि कहा गया पृथ्वी अंतरिक्षादिवत ईश्वर से साति से महत्व विवक्षित मीति शान बारह पृथ्वी महाने बड़ा है घट छोटा घट है उसे बटा तो महान का महत्व प्रयोग होता है साथी से महत्व घटे किया घटपट आदि वृक्षा आदि की अभिचा पृथ्वी महान अंतरिक्ष और बड़ा है तो पृथ्वी अंतरिक्षा आदि जैसे महत्व तो है किंतु साथतिश महत्व अतिशय न स ही साथ ही, तो। ही, ही उससे बड़े करके बड़ा है उससे बड़े करके बड़ा है महान शब्द प्रयोग करते हैं तो भी साथिशय महान में महत्व महान घटक महान धान्य राशि महान पर्वतः ऐसे महान महान कहते हैं तो साथतिशय में महत्व तो प्रयोग होता है ईश्वर को तो भी ऐसा जो कहेंगे जयाद पृथ्वाज से बड़ा है उसे महत्व तो साथी से हो सकता है उसे ईश्वर से भी कोई बड़ा हो सकता है ये शंका वारण कहते हैं जाय परिमाणाचम ये जैन पृथ्वी इत्यादि कह करके बड़े परिमाण जितने उससे भी बड़ा है ऐसे दिखाते हुए दर्शन, अनंत परिमाण परिमाणस्तम दर्शेती परमात्मा का परिमाण अनंत है साथ ही से महत्व तो निरतिका महत्व तो सबसे बड़ा है बाकी सब तो उसमें अत्यत्त है परमात्मा में अनंत परिमाण है मनोमय इत्यादि कह करके फिर जो कहा गया था फिर यहाँ सर्व कर्म सर्व काम आदि पर कहा गया था, फिर में था होते, ये सब दो बार कहते हैं उसका उपयोग प्रयोजन कहते भाष्य में मनोमय इत्यादि लोकेभ्य गुण लक्षण ईश्वर दे न तो गुण तो विशिष्ट मनो में इत्यादि न ज्याया लोकेभ्य लोक से बड़ा है ये जो स्थिति में मंत्र में कहा गया यथोत तो गुण लक्षण ईश्वर ध्येय यथोध तो गुण गुण लक्षण यसे गुण है जिनका लक्षण है ऐसे परमात्मा ही ध्येय न तो गुण विशिष्ट है गुण विशिष्ट परमात्मा गुणों के साथ परमात्मा का ध्यान नहीं गुण है लक्षण ऐसे लक्षण वाला परमात्मा ध्यान करना है ध्यान करते समय केवल ईश्वर का ध्यान करना यानी गुण से उपलक्षित ईश्वर का ध्यान करना कि गुना गुना नहीं कि गुण विशिष्ट ये शंका होगी तदगुण विशिष्ट नहीं गुण से लक्षित ईश्वर उसको तो ध्यान करना अर्थात केवल ईश्वर दया, गुण चिंतन नहीं करके ये शंका होगी ठीक में यस्ते लक्ष्यत सहे ईश्वर केवल तेई गुण के द्वारा लक्षित तो होता है जो ईश्वर गुह केवल ध्येय ठीकाने आगे ईश्वर यथो तो गुण ध्येय गुणा ध्यान कर्म दुर्बार कि ऐसे आसे वाला ईश्वर ध्येय ऐसा कहने पर वाला ईश्वर यदि ध्यान का कर्म हुआ ध्येय तो गुण भी ध्यय हो जाएगा ध्यान का कर्म होगा उसका तो वारणा नहीं कर सकते गुण वाला ईश्वर यदि ध्येय हुआ तो गुण भी ध्येय हो गया के ऐसा संक्रमण से कहते नहीं यथा राजपुरुषम आनय चित्र गुम भाई तुगते राजपुरुषम जो लाते राजा को साथ में लाते हैं नहीं चित्र गुम आने चित्रा गा उसको लाओ उस तो साथ में गु को लाना पड़ता है केवल व्यक्ति आता है राजपुरुष आदि में आता है लाते हैं न कि राजा को राजपुरुषम आने चित्र गुमवाए चुपते न विशेषणों से आने के आना व्याप्रिय राजा गौ इसको लाने में कोई व्यापार नहीं करता है तद्वत यहाँ पर प्राप्तम यहाँ भी प्राप्त होता है विशेषण को छोड़ करके केवल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए अतस्त निवृत्थम सर्वकर्म इत्यादि पुनर्वचन ये संख्या की निवृत्ति के लिए फिर दोबारा कहते सर्वकर्म इत्यादि पुनर्वचन पुनवृत्ति इसका अभिप्राय है गुणों का भी ध्यान करना चाहिए केवल ईश्वर नहीं पुनर्वृत्ति फलम उपसार पुनरवृत्ति फल का उपसार करते वास्तव में तस्मात् मनोमयत्वादि गुणा विशिष्ट एवं ईश्वर ध्याय मनोमयत्वादि गुणा विशिष्ट गुण से उपलक्षिता है गुण विशिष्ट विशेषण गुण मनोमय काम तो सर्वगंधस ये जितने गुण है गुण विशिष्टईश्वर अर्थात गुण विशेषण से धेह ठीक तो है सगुन से ईश्वर से धेयत् गमका यहाँ सगुणश्वर उपाय धेय इसमें ज्ञाप तो कहते हैं अतव षष्ट सप्तम हो सप्तम आत्मे आत्मे तो आत्म से आत्मेद आत्मीभदी नेज्यत्में ब्रह्म एक प्रत्यास में लिंगा न तो आत्मशब्देन प्रत्यात्मा उच्य है अतव षष्ठ सत्तम से सतमश्या एक का उपदेश तत्वसी आत्मवेदम सर्व ये सत्तम है मे तत्व ध्यान आत्माद्मा वहाँ जैसे आत्मशब्द कह करके ज्ञान कराते हैं साराज्य स्वराज्य कि चिंचति तसे भाव साराज्यम साराज्य में अभिषेक नहीं करती करते तुम तो ब्रह्म ऐसे नहीं कहते यहाँ तो श्रवुण ब्रह्म का ध्यान विचार है वेदांत श्रवण मनन नीति अंतरंग साधन है आत्मावर द्रष्टव्य दर्शन ज्ञान उसका अनुवाद करके और विधान किया गया ज्ञान का साधन श्रोतव्य मंतव्य नीतिव्य श्रवण मनन नीति अंतरंग साधन है उसमें जो असमर्थ होता है उसके लिए उपासना अत्यंत बुद्धिमान दिया सामग्री वाप्य संभवाद यो विचार न लभसे ब्रह्मोपाशित सोनिशम अत्यंत बुद्धिमानत्य मंद हो थोड़ा मंद होने पर भी चलेगा थोड़े थोड़े समझ आएगा तो श्रवण करने से फिर आगे बुद्धि शुद्धि होती अत्यंत बुद्धिमान दे हो तो वेदांत श्रवण प्रभुति नहीं होती समझ नहीं आता है सामग्री अब आपके असंभव आता अरे वेदांत श्रवण करने के लिए सामग्री चाहिए आचार्य शास्त्र ये यदि प्राप्त नहीं होता है बहुत लोगों को हे शास्त्र तो प्राप्त हो जाए आचार्य प्राप्त नहीं होते तो विचार प्राप्त नहीं होगा क्योंकि आचार्य से श्रवण करके ही मनन निधि ध्यान आत्म को विचार करना होता है श्रवण यदि तत्वदश्य आचार्य से प्राप्त नहीं हो अपने आप पढ़ करके श्रवण मनन दिर्यात्म विचार नहीं होगा तो विचार को जो प्राप्त नहीं करता है उसके लिए कहा गया ब्रह्म उपासिका ब्रह्म की उपासना करें ब्रह्मोपासना में अहम अश्मि ब्रह्म अहम उपासना वो भी कठिन है सब लोग नहीं कर पाते हैं इस उनके लिए सवण ब्रह्मोपासना सगुण में सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध इत्यादि सर्व व्यापक परमात्मा उनका ध्यान करना है यहाँ ध्यान करने पर उसका फल नहीं क्या स्वराज्य में अभिषेक नहीं करते कि तुम ब्रह्म हो ये सब में आत्मा एत ब्रह्म प्रत्याभि संभवित आत्मित निर्घा ये मेरा आत्मा है ये ब्रह्म है इसके बाद मर करके इसको मैं प्राप्त करूंगा ये लिंग ज्ञापक है तो इसको मैं प्राप्त करूँगा अर्थात अभी षष्ट अध्याय में सप्तम अध्याय तक तो है कि तुम ही ब्रह्म हो सीधा ही ब्रह्म पर से उसको अभिषेक अर्थात प्राप्त करा देते हैं यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ तो ध्यान है ध्यान करने पर ध्यान ध्येय की प्राप्ति होगी क्रम मुक्ति है ध्यान से सद्य मुक्ति नहीं है यहां कहेंगे इसको मैं प्राप्त करूंगा न तो आत्मशब्द ना प्रत्येक उचित आत्मशब्द से प्राप्त आत्मा, ही। आत्मा नहीं, इसी को ए, ए, ए ब्रह्म इस आत्मा ब्रह्म है इसको मैं प्राप्त करूंगा मम संबंधार्थ प्रत्येक तम अभिसंभवित आत्मीय टीचर कर्म कर तो इसलिए आत्म शब्द से प्रत्यय नहीं क्योंकि इस आत्मा को मैं प्राप्त ये मेरा आत्मा है इसको मैं प्राप्त करूंगा जो तो प्राप्त का प्राप्ति का कर्म हो गया और मम ष्ठी षि होती संबंध है मैं मम मम जिसको कहेंगे मेरे संबंधी है मैं नहीं ऐसे में आत्मा कंध से ये मेरा स्वरूप है तो यहाँ ब्रह्म मेरे स्वरूप है इसको मैं प्राप्त करूँगा प्राप्ति का कर्म हो गया ब्रह्म प्राप्त करने वाला मैं कर्ता कर्तृत्व कर्मत्व एक में नहीं होता है एक क्रिया के प्रति हुई कर्म उरी कर्ता नहीं हुआ कर्ता अलग कर्म अलग होता है चैत्र ग्रामो ग्रामो ग्रामोम गति नहीं होता है चैत्र चैत्र से तीघ नहीं होता है मैं प्राप्त करूंगा इसी को ब्रह्म को तो प्राप्ति हो गया ब्रह्म प्राप्त करने वाले प्रत्येकात्मा भेद है इसलिए यहाँ जैसे षठ ध्यान में सप्तम अध्याय में ब्रह्म तुम को कहकर के स्वराज्य में अभिषेक कर देती स्वती तुम्हें ब्रह्म कुछ करने का नहीं प्राप्त करने का नहीं यह ऐसा है मम्म कह करे ष्टी के द्वारा संबंधार्थ प्रत्यय तो, संबंध अर्थ का ज्ञापक एतम कर्म अभिसंभव से, से प्रत्येक आत्मा नहीं कहा जाता है ऐसा मैं आत्मा एतद् ब्रह्म ये ब्रह्म मैं आत्मा का मेरा स्वरूप है उसको प्राप्त करूंगा मेरा देह ध्येय दे ब्रह्म के मैं प्राप्त करूंगा ऐसा कहने से यह ध्यान करना है सगुण ब्रह्म का एक ज्ञान प्रकरण नहीं है ज्ञान प्रकरण अलग है, थाने, थाने है। एक तत्व अध्याय सप्तम अध्याय कहें यह ध्यान प्रकरण है सगुण ब्रह्म का, का निरूपण जा करते ध्यान करने के लिए अशुद्ध ब्रह्म का निरूपण करते ज्ञान के लिए ये ध्यान उपासना प्रकरण प्रकरण है तो गुण विशिष्ट ईश्वर का ध्यान करे गुण जो सर्वकर्म तो सर्वकाम पीटाधि गुण टीका में स्वरूपवाचक से आत्मा नुत्यनुपत् न तत्व रा अद्वैत वाक्य द्वितीर्थ ये सब में आत्मा हिसाब का आत्माश्द प्रत्येगात्मा माने के तो ब्रह्म मेरे स्वरूप रूपे तो यहाँ आत्मशब्द आत्मवाचक नहीं स्वरूपवाचक से आत्मन स्वरूपवाचक आत्मा तो तो की श्रुत्या में आत्मा यह अनुपति प्रमाण हो जाएगा आत्मा प्रत्येगात्मा लेंगे तो न तदवलाद अद्वैत वाक्यर्थ सिद्धि शब्द से ब्रह्म एक अद्वैत वाक्य का अर्थ इसी प्रकरण में सिद्ध हो जाएगा या नहीं यहाँ तो ध्यान प्रकरण है सर्वकर्मा सर्व काम सर्वबंध सर्वरसर्वेदम सर्व अभ्यात्वा कणाधर ए एतद् ये सत्माहृद्रह्मेत संभव यहाँचित्स्ती हम साल्य साल्य आत्मा कर्मा आत्मा सर्व कर्म यहाँ सारा जगत तो परमात्म का कर्मे कार्यक्रम सर्व काम ये धर्मुद्ध काम सर्वगंध पुण्यगंध सर्वरस सर्व इधम अभ्यात्त इधम सर्व व्याप्त है आत्मा अवाकी अनादर वाक नहीं है वाक से उपलश्य कोई इंद्रिय नहीं अनादर अज्ञानी को अनाप्त काम को ही कुछ वस्तु की प्राप्ति होने पर संभ्रम होता है आदर होती है बुद्धि होती है यह परमात्मा सर्व प्राप्त है नित्य तृप्त है, नित्यत्रकते है। आपका तो में है इसलिए आदर किसमें नहीं ऐसा आत्मा अंत ये मेरा स्वरूप हृदय का अंदर है एक त्रह्म ये ब्रह्म है हृदय में एतम इत प्रत्यय इस सर्व समाप्तों ने परमर करके इस ब्रह्म को मैं प्राप्त करूँगा अभी संभविता में इसको प्राप्त करूँगा पीति यदा जिसका इसे निश्चय हो न अत्यंत दीर्घ निचय हो जाएगा तो उपास्य को प्राप्त करेगा इतिहास इतिहा शांडिल इति आह स्म ऐसा सांडिल्य ने कहा था दो बार सांडिल्य शांडिल सांडिल्य विद्या की समाप्ति के लिए भेद भेद लिंग चेद यहाँ भेद विवचित तरी षे भी तलिंग दर्शनवाक्या यहाँ भेदलिंग भेद का ज्ञापक ये सब में आत्माष्टि भी होती है ये भेद का ज्ञापक क्या है ज्ञापिका है क्योंकि षष्टियों का संबंध में मेरे संबंध मेरा स्वरूप और ये तो इत प्रत्य अभिसंभविता मरकर इसको प्राप्त करूँगा तो प्राप्ति का कर्म ब्रह्म है प्रापक में इसमें भी वेद निदेश होता है तो भेद के ज्ञापक शब्द होने से यहाँ भेद विवक्षित है अभेद नहीं अभेद तो षष्ठ अध्याय में सप्तम अध्याय में ज्ञान के लिए यहाँ तो ध्यान करना है भेद बुद्धि से अंग्रध्यान तो अभेद बुद्धि से होता है यहाँ तो सगुण सबुन अध्यान सर्वेश्वर भेद यदि भेद के ज्ञापक शब्द होने से भेद विवक्षित मानेंगे तो ष्ठ अध्याय में भी वेद का ज्ञापक लिंग होने से वहाँ भी भेद होगा अखंड वाक्यार्थ सिद्धि नहीं अखंडवाक्या अखंड ब्रह्म को विषय करने वाले वाक्य अर्थ करते वाक्यांथवाक्य सिद्धनयुग ष्टे संपत्ति सत्सपत्ति काला तशय तर तबदेव चिं यदा नद न विमुचे अथ सपत्ति तब तक चिरे जब तक प्रार्ध कर्म समाप्त नहीं होता है जब तो प्रार्ध कर्म समाप्त हो जाता है अतः तो अर्थ सम्पत्ति समत्स्यते अर्थात प्रथम पुष्क सदब्रह्म को प्राप्त करता है जब प्रार्ध समाप्त हो जाता है तब ब्रह्म को प्राप्त करेगा तो सब संपत्ति जो हुई सद्ब्रह्म की प्राप्ति तो कालांतर से व्यवहित व्यवहित होगा कालांतरिक तत्व दर्शेगी सत्यतावत चिरत न विमोक्ष जब तब तो मोक्ष नहीं होता है प्रार्ध कर्म समाप्त नहीं होता है उसके बाद सब सदब्रम की प्राप्ति होती है तो वहाँ भी सदब्रम्ह की प्राप्ति सद्य नहीं कालांतरित होगा तो होने तो से वो भी, भेदर तो भी भेद अर्थ हो जाएगा अद्वैत नहीं होगा सिद्धांत कहता है ठीक है भाई नात्र वेद विवोचित षष्ठ अध्याय में भेद विवेचिता नहीं आरध संस्कार सुखादिर कर्मण तेष तो तात्पर्यादि की परिहरती आरध संस्कार सुखादि येन जिस कर्म से सुखादि आरम्भ हो गया संस्कार है फलो देता है कर्म वो कर्म शेष की स्थिति है उसमें तात्पर्य है प्रारंभ कर्म है तब तो तक सर्व रहेगा उसके पश्चात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तात्पर्य इतने हैं प्रारब्ध कर्म है जिसे सुख दुख होता है न आर संस्कार से स्थिति अर्थ पर प्रारब्ध कर्म है संस्कार कुछ रहता है उसी में इसके तात्पर्य जब तक तो प्रार्ध कर्म है संस्कार तुलाढ़ चक्र दृष्टांत दे देते हैं तुलाढ़ चक्र बंद करने के प्रति घूमता है ज्ञान होने के बाद भी थोड़े समय सर्व्य रहेगा संस्कार रहेगा तो उससे व्यवहार करता है उसके पश्चात विधेयक कवल को प्राप्त करता है तो वहां अभिप्राणी ही मुख्य कालांतर से व्यवहित करके प्रार्थ कर्म है इसको बताने के लिए ठीक है सत्संपत् कालांतरित तत्व में अत्र विवक्षित क्यों न सुरक्षा सदब्रह्म की, की प्राप्ति के लिए कालांतरित अन काल व्यवहार काल व्यवहित किवक्षिता नहीं मानेगी? मानगी से कहते न कालाता कालाता नहीं है, ठीकाने कालात सपत्तिर तत्वस ब्रह्म भाव से वर्तमान उपदेशानुपत्तिरती हेतु यदि सत्सपत्ति सद्रह्मी प्राप्ति कालात मे अल में प्रारंभ सप्त होने के बाद मानने के बाद सब ब्रह्म की प्राप्ति ऐसा अर्थ मानेंगे तो तत्म असि तुम, तुम ब्रह्म हो असि कह करे वर्तमान काल में तुम ब्रह्म हो ब्रह्म भाव से वर्तमान उपदेश अनुपत वर्तमान तुम ब्रह्म हो यदि मरने के बाद ब्रह्म को प्राप्त करेगा तो वर्तमान कैसे ब्रह्म हुआ वर्तमान ब्रह्म ये कहने से मरने के बाद प्राप्त करेगा ये अर्थ नहीं है हाँ अभी ब्रह्म है, है, तो हे प्रार्थकर्म हे तो सर्व रहेगा ये हेतु अन्य तत्वसी तथा बाध प्रसंग तम असी तुम वही ब्रह्म हो वर्तमान हो इस अर्थ का बाद हो जाएगा यदि संपत्ति आगे भविष्य में होगा मरने के बाद अभी ब्रह्म नहीं यह अर्थ हो जाएगा न प्रकरण अनुगृताभ्याम आत्मब्रह्म शब्दाभ्याम अत्री ब्रह्मत्मक विवक्षित प्रकरण से अगृहित आत्मशब्द और ब्रह्म सदाया प्रकरण ब्रह्म और उसमें एसमय आत्मा यह सब आत्मा कहा, और एक ब्रह्म का आत्मसद्रह्म सदाया जो ब्रह्म करके आरंभ किया गया शांतोपास उसका आत्मशबा ब्रह्म का प्रकरण आत्म शब्द प्रकरण से होकर के ब्र्मात्मक्यम विवक्षित यहाँ भी जीव ब्रह्म जीवब्रह्मता विवक्षिता है क्यों नहीं है यह संग्रहण से कृष्ण में यदि शब्द से प्रत्येक अगर सर्विद्ध ब्रह्मी चुत ये समय आत्मा अंतर्गते त्रह्मच्य है आत्मशब्द से प्रत्येक तो अर्थत्व आत्मशब्द प्रत्येक आत्मा है परमात्मा को कहेंगे तो पर जोड़कर कहना पड़ता है केवल आत्मा कहेंगे तो प्रत्येक आत्मा में रू बे तो आप ये समय आत्मा तो प्रत्येक आत्मा ही लेना पड़ेगा सिद्धांत ने कहा था आत्माश्द स्वरूप भाषक तो पूरा यहाँ पूर्व कहता है आत्मशब्द प्रत्येगा होना चाहिए सर्वम खलिदम ब्रह्म इसमें ब्रह्म प्रकृत है प्रकृत में प्रकृत में समय आत्मा अंतरृदय जब प्रकृत ब्रह्म उसको आत्मादय से कहा हृदय ब्रह्म है एक त्रह्म वही ब्रह्म है ऐसे ब्रह्म आत्मा एक जीव ब्रह्म के कता यहाँ भी विवक्षित होना चाहिए जैसे सत्त्या सप्तम अध्याय कहेंगे तथा अंतर्धान ईषदपजीव एक आत्मान तो अस्म शरीर प्रत्यय अभिसिता अंतर्धान ईसद अपरत्यज्य अंतर्धन व्यवधान थोड़ा सा भेद है अज्ञान के कारण ही ईसद स्वर्प वेद उसका परित्याग नहीं करके अज्य हैेदर करके ही एक आत्मा इत अस्मा शरीर प्रत्यय इसे आत्मा को इस इससे समाप्त होने के बाद मरने के बाद प्राप्त करूंगा अभी संभविता इसका थोड़ा भेद है इसलिए यहाँ अत्यंत अभेद नहीं है तत्व जिस प्रकार अत्यंत अभेद है ऐसा ऐसा ऐसा यहाँ नहीं है लिंगानुगृीष्ठीश्रुति वा प्रकरणुगृहित श्रुति कथित नीतव्य प्रकरणश्रुतिभ्या लिंगश्रुति बल होता आत्मश्रुते अन्यपत्तिरुक्तवादी तो भाव लिंग अनुगृहितिश्रुतिवशा प्रकरणुगृहित्रुति एक समय आत्मा अंतर्भदिंग हो गया कर्तकर्ण तो निर्देश किया भेद का भेद लिंग से अगृहितिश्रुति आत्मा समे हो गया लिंग अनुतुति और एक प्रकरणानुभूत स्थिति प्रकरण होता है आत्मश्रुति आत्मसुद ब्रह्म ब्रह्म के प्रकरण में तो अनुभूत स्थिति ये दोनों में श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण समाख्यान समवाय तार दौर्बल्यम अर्थविप्रक मीमा सूत्र में लिंग वाक्य प्रकरण प्रकरण के अच्छा वाक्य वाक्य के अच्छा लिंग प्रबल है सत्य लिंग वाक्य प्रकरण लिंग के बाद वाक्य दुर्बल वाक्य से प्रकरण दुर्बल इसलिए प्रकरण अनुग्रहित श्रुति आत्मशब्द और ब्रह्मशब्द ये तो गौण हो गया दुर्बल हो गई लिंग अनुग्रहित ष्टी श्रुति प्रबल है क्योंकि लिंग उसमें बलवत्तर बलवत्तर है लिंग अनुत षष्टी के कारण प्रकरण अनुभवी आत्मा और ब्रह्मश्रुति कथंशित नेतव्या उसका अर्थ अन्य करके आत्मा का अंत स्वरूप करके लेना चाहिए क्योंकि प्रकरण श्रुति ज्ञान लिंग श्रुतिर बलवत्ता प्रकरण और श्रुति दोनों लिंग श्रुक्ति के अपेक्षा लिंग श्रुति में प्रकरण श्रुति के प्रकरण और श्रुति के अपेक्षा लिंग और श्रुति बलवते एक प्रकरण और एक श्रुति दो एक तरफ अन्य तरफ लिंग और दोनों में समान हो गया एकत्र प्रकरण एकत्र लिंग तो लिंग जहाँ है वो प्रबल होगा श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान पर पर दुर्बल है श्रुति के विषय दुर्बल कौन है लिंग प्रकरण वाक्य स्थान समय लिंग के अभिया दुर्बल वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या समाख्या होगा वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या न एक साथ पार पर परपर दुर्बल होता है तो प्रकरण शुक्ति के अभिषेक लिंग श्रुति बलवत है इसलिए आत्मश्रुतेश जो आत्मा शब्द ब्रह्म शब्द आया प्रकरण अनुगृहत वो शब्द तो आत्मा शब्द का अन्यथा उपगति कही गई आत्मा तो स्वरूप में प्रयोग होता है इसलिए प्रत्यात्मा नहीं लेकर के ब्रह्म मेरा स्वरूप इस हो जाएगा तो यहाँ उपासना है अभेद अभे में ये अभेद्या में कहेंगे ज्ञान सगुण ब्रह्म उपासक से शक्ति तत्वित्रा ना दूर सिद्धि किंतु देह पाद काले साक्षात्कार का अनुभतिया भवितव्य मिथि अभिप्रत्या जो उपासने सगुण ब्रह्म का उपासना जहाँ प्रति की उपासना भी करते हैं वहाँ भी ब्रह्म दुष्टि करके उपासना करनी चाहिए सगुन ब्रह्म का जो उपासना ध्यान है प्रसिद्ध में ध्यान बड़ा साधन है वेदांत तो में जिनका प्रवेश नहीं समझा नहीं हुआ ऐसे जिज्ञासा नहीं हुई तो उनको वेदांत तो समझने में रुचि कम है विश्वास नहीं है लगता है इसमें क्या हुआ ध्यान तो सत्य किंतु सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है ज्ञान का अंतरंग साधना, श्रवण मनन नीतिहासन उसमें जो असमर्थ उसके लिए क्या करना चाहिए अहंग्रह उपासना में ब्रह्म अहंगना नहीं कर सकता है तो सगुण ब्रह्म का उपासना करेगा वेद बुद्धि से ये जो चल रहा है सांदिल्य विद्या सर्वम कलित ब्रह्म इति शांत तो उपास तो इति योपासित यहाँ भी सगुण ब्रह्म का प्रकरण करके उसका गुण कथन किया सगुण ब्रह्म ज्ञान करने के लिए और सगुण ब्रह्म का जो उपासक है जैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो गया वेदांत सब परम ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद तेरी क्या क्या करना पड़ता है तब तक कुछ ऐसे सगुण ब्रह्म जो उपासना करेगा एक बार ब्रह्म सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया तो आगे कुछ करना पड़ेगा हाँ सगुण ब्रह्म उपासक शत्रु तत्वधि मात्रा तना अदृष्ट फल सिद्धि एक बार तत्व निश्चय हो जाने मात्र से अदृष्ट मुख्य फल नहीं होगा किंतु देहपात काली होती ध्यान करने के लिए ध्यान के बाद भी ध्यान करते ही रहे जीवन भर एक बार ध्यान में कुछ देख लिया तृप्त तो हो गया कि मेरा साक्षात्कार हो गया ऐसा नहीं ध्यान होने के बाद भी ध्यान से कभी तो सगुण ब्रह्म का दर्शन हो भी जाए तो भी इतने से पूरा नहीं हुआ देहपात काले साक्षात्कार अनुभति देहका देहपाद होते समय भी साक्षात्कार करना चाहिए अंत काल स्मरण का कल आगे भी ध्यान करते रहे अभिवृत्या यहाप से आत्मन प्रतिपत्ता ये एवं विधाय सै भव अब्दा सत्यमेंव सै अहम्य सैमी की नचिकित्सा एक तस्थे क्रतुफल स तथे ईश्वरभाग प्रतिप्यते विद्वाह स्म उतवान्न किसी दुरभ्यास आदरात ये यहां जैसे सेम से किए आत्मा उसका प्रतिपत्ता अस्मी इसको मैं प्राप्त करूँगा यसे सैद अष उपास दृढ़ होगा सैद का भवे अ दृढ़ सत्यम एवं सैम अहम प्रत्ये मनकर मैं ऐसे होऊँगा इसको प्राप्त करूंगा ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय होगा अरे एवं न सी निकित्सा एवं सैं ऐसा बनू यथा नहीं संशय नहीं हो पुरा संशय हो तो फल प्राप्त नहीं होगा दृढ़ निश्चय हो और संशय नहीं हो चिकित्सा संशय एक तस्मि अर्थ है क्रतु फल संबंधी क्रतु का फल क्रत ध्यान संकल्प निश्चय सर्वकर्म सर्व सर्वकर्मादि उसके फल संबंध में जिसका दृढ़ निश्चय है संशय नहीं तथे भी सर्वभाव विद्वान ऐसे उपासक ईश्वर भाव को प्राप्त करता है इसी को ही कहा आह स्म स्मे लट्स में परोक्ष लिट लीट के पर लट लगा पे होता है आता वाच कहा साषि सांडिल्य नाम ऋषि ने कहा था द्विध्यास आदर दो तो बार का आदर के लिए टीकाने अध्यवसाय अनुरूप से सगुण से परमात्मा नो अहम प्रतिपत्ता अस्मी एवं विदो यस्य यत्म निश्चय अध्यवसाय अनुरूप से जैसे ध्यान करता है इसके अनुसार ही सगुण ब्रह्म सगुण से परमात्मा न अहम प्रतिपत्ता अस्मी इसको उसको प्राप्त करूँगा कर, इसी प्रकार जिस उपास का यश्य अर्थाचार निश्चय दृढ़ निश्चय हो प्रत्य अहम एवं श्याम एवं मरकर के इस समय होगा ऐसा दृढ़ निश्चय न तो न श्याम से क्रतुफल संबंधित संशय होती पता नहीं क्या होगा आगे मरने के बाद ऐसे संशय नहीं क्रतुफल ध्यान फल के संबंध में संशय नहीं होगा दृढ़ निश्चय होगा तभी फल प्राप्त करता है सक्रन परमा भाग प्राप्त जैसे दृढ़ निश्चय किया परमात्म को प्राप्त करेंगे तथा चेटी वाक्या अधन जिसका हो इसी वाक्य से क्या सिद्ध हुआ मरण काले साक्षात्कार न भावित प्रतिभादीर्थ मरण काल में भी साक्षात्कार दृढ़ निश्चय हो यथोक्त स्य अर्थ से सांप्रदायिक ये अर्थ सांप्रदायिक गुरुशिष्य परंपरा से प्राप्त है, है। आह स्म उत्तवान शांिल दो बार का वीर अभ्यास आदर अर्थ आदर के दो बार का आदर किसमें क्रतु फल संबंध विषय क्रतु ही अद्यवसा निश्चय ध्यान उसका पर प्राप्ति इसके संबंध के विषय में संबंध में आदर के लिए ऐसेल्य नाम से निकाहिल्य ने कहा दो बार कहा आग्रह के लिए सर्वम खुदम ब्रह्म करके समगुण विधान किया शांत होकर के उपासना करे युक्ति बताएगी तत्जला जा तो उसमें थे तो उसमें लेन होता है राज उद्देश्य रहित तो होकर के उपासना करें और सगुण ब्रह्मों की उपासना है इस प्रकार में शांडिल्य विद्या समान ग्रंथ संबंधो नास्ति नास्तीशंक्य व्यवहित सबंधन दर्शय अन शांधा सामती हुई आगे पंचदश प्रारंभ होगा पंचदेश आगे ग्रंथ का कोई संबंध नहीं है ग्रंथ से उत्तर तो ग्रंथ का संबंध नहीं ऐसा करके उत्तर देते के उतरद्यवहित सबंधन दर्शि चांडिल्य विद्या के साथ संबंध तो नहीं पहले व्यवहित प्रकरण के साथ उत्तर ग्रंथ का संबंध है इसको दिखाने के लिए अनुवाद करते हैं अश कूले वीरो जायते अध्याय में आया था तृतीय अध्याय तो तृतीय अध्याय का त्रयोदश खंड में आया था अश्य कुलरो जायते तो दो नौ नष्ट में आया था हो आया था आया था पहले तृतीय अध्याय में त्रयोदश में समर ग्रंथ से तात्पर्य भूमिका करो थी आगे ग्रंथ का तात्पर्य कहने के लिए भूमिका करते हैं भाष्य में न मात्र पितृस्त्रणाय पिता की रक्षा के लिए वीरजन बीरपुत्र जन्म हो गया इतने मात्र से पिता की रक्षा हो जाती बात नहीं है तृहदारण की श्रुति में प्रमाणी इसमें प्रमाण देते वीर पुत्र होने मात्र से पिता की रक्षा नहीं होती है तस्मात पुत्र अनुसिष्टम लोक्य माह श्रुतरा अनुशिष्टम लोक्य माह पुत्रम अनुशिष्ट अनुशिष्ट पुत्र को लोक्य लोकाय हित कहा गया अनुशासन युक्त पुत्र लोक के लिए हित होता है केवल पुत्र होने से नहीं उसको अनुशासन करना चाहिए पुत्र से लोक लोक्यवाद तस्मा का पुत्र लोक्य है लोकव्य हित लोक के लिखित है अनुशासन न विषयीतः पुत्र से लोक प्राप्ति साधनवाद अनुशासन है वेदाथ अनुशासन से युक्त जो पुत्र विषयी होता है पुत्र वह लोक प्राप्ति का साधन का पुत्र लोक प्राप्ति साधन पिता के लोक प्राप्ति साधन पुत्र होगा किंतु पुत्र जब अनुशासन युक्त हो तो अनुशासन का से वेदाध्ययन वेदाध्ययन करें उसके बाद उसके अनुसार कर्म करेगा प्रथम जीवन के पिता कर्म करेगा तब तो लोक का हित तो होता है पुत्र जन्मोक्त अन किमित तद विज्ञान अनुपदिष्टन जो आगे उपासना कहेंगे वो उपासना पुत्र जन्म जब कहा वीरपुत्र जाए थे उसके बाद क्यों नहीं कहा यदि इसका संबंध है इत्यासंख्या भाष्य में भाष्य में पहले अतस्तः दीर्घाष्टम कथम से आदित्यतम अर्थम कोष विज्ञान आरंभ है पुत्र जन्म हो गया किन्तु दीर्घायु होना चाहिए दीर्घायष्ट कैसे प्राप्त हो इसके लिए आगे कोश उपासना कहेंगे तो पहले के उसको नहीं कहा यदि पुत्र जन्म होने के बाद दीर्घायुष्टों की प्राप्ति आवश्यक है अव्यहृत विज्ञान व्यासंगात अनंतर में वो नुकतम में प्रारंभ वो उपासना की अपेक्षा जो उपासना भी कहेंगे उसके अपेक्षा अभ्यहृत एक श्रेष्ठ है गायत्री रूपाधी का ब्रह्म उपासना जात्राग्नि में ब्रह्म की उपासना ये उपासना श्रेष्ठ है उसके बाद आ गया सांडिल्य गई, अभ्यरीत ही विज्ञान अभ्यरीत है पूजित श्रेष्ठ उत्कृष्ट जो विज्ञान उसमें व्यासंग विज्ञान के लिए मन उसमें स्थिर हो गया उसको कहना मन उधर चला गया और श्रेष्ठ उपासना करने के लिए जब व्यासंग उधर मन चला गया तो ये छोड़ दिया वीर पुत्र कि दीर्घायष्ट पुत्र दीर्घायुष्ट के लिए दीर्घ आयु से प्राप्त हो इसके लिए जो उपासना करेंगे इसमें मन नहीं रहा नहीं रहने से इसको नहीं कान में ब्रोत्तम किंतु वहाँ गायत्री उपाधी का ब्रह्म ब्रह्म के सगुणोपासना ये कहने के लिए बीच में मन उतर चला गया आसक्ति उतर होगी और किंतु जब दोनों कह दिया अभी तदिदानी आरभ अभी आरंभ करते हैं जो पुत्र दीर्घाय के लिए कोश विज्ञान उपासना गायत्री के ब्रह्मोपासन से कौशे ज्योतिष आरप्य गायत्रिपाधिक ब्रह्म के या उपासना करना है जाक्षाग्नि में आरप करके पर ब्रह्म उपासन परब्रह्म का चिंतन योग्य अभ्यहित उसके अपे चेष्ट पूजित तथ्य से मनोमयुण तो ब्रह्मोपासन अंतरंग और उसके लिए उसका अंतरंग हो गया ब्रह्म गुना का उपासना मनोमे स्वादिगुण वाला तथा तदवचन है न जो गायत्रिपाधी का ब्रह्म सगुण ब्रह्मोपासना कर दिया तदवचन है न कथन है नयग्रिया अनंतर को उसके कथन करने के लिए मन में व्यग्रता हुई व्यग्रतहन से वही पहले कहा अनंतर कोष विज्ञान नहीं कहा गया निवृत्त व्यासंग जो व्यासंग मन घर चढ़ा गया था ब्रह्मोपासना कथन करने के लिए उपदेश हो गया व्यासंग समाप्त हो गया अभी तद दृष्टि विदानी यथोत्थ फल सिद्ध्यर्थम उच्य थे अभी इसकी उपासना कोश दृष्टि कोष उपासना तो करेंगे दीर्घ दीर्घ प्राप्त हो पुत्र को ये फल के लिए अभी करते हैं अंतरक्षोदर कोशो भूमि बुधन न जीवते दिशो हूर बिल सोश वसुधान तस्वी विश्वमृत अंतरक्षोदर अक्ष उदरक आकाशे उदर के उदरक उदर है उदर के समान है ये कोष अंतरिक्ष उदाहरण से ऐसा कोष है कोष ही वास्तव है कोष के समान है भूमि बुद्ध भूमि उसका मूल है न जीर्यती जीर्ण नहीं होता है नष्ट नहीं होता है दिश ये अशक्त जो दिशा है इसके कोर्ण है शक्ति पूर्ण द्यूरस्य उत्तरम विलम, देव सर्ग इसका उत्तर छिद्र है सहस कोश वसुधान ये कोष तो वसुदान का वसुका तो धान धन धन जहाँ रखते उसको वसुधान कहते हैं यहाँ का तो सर्व प्राण प्राणियों का कर्म फल यही धन है पुण्य पाप कर्म करते उसका भोग होता है धन संपत्ति इकट्ठी करते, करते छोड़कर जाना पड़ता है वो धन नहीं है वसुधन ते कर्म इसलिए वसुधान का तो प्राणियों का कर्म फल इसमें रखा जाता है ये कोश में श्लबसुभ वस्द विश्व थी सारा विश्वस्मे आसिता है टीकाशब हिरण्यादेप आधारा कोष उच्य कोश शे रखने के लिए मंजूषा पेटी कहते कथम तो त्रैलोक्यामनकोश् त्र तारा तैलोक्य भूर्भुवस्व एक पूरा कर के कोश कैसे होगा इसलिए कॉश इव कौश के समान है? भाष्य में अंतरिक्षम अंतरक्षस अंतरिक्ष इच्चा, अंत कुछ ये अंतरक्षिद्रे स्वयं अंतरिक्ष उदर अंतरिक्ष उदर बारा कोश कोश कौश के समान कौश के सामने क्या सादृष्य है अनेकधर्म सादृसा कोश अनेकधर्मस् सन हे टीका में अनेकधर्मसादृशन विश्य कौश समय जो धर्म वो धर्म यहाँ ये कौश त्रिभुवनात्मकोश में सूमिबुन भूमिबुद्धुका मूलम से मूल ये उसका मूल है न जीव्य न विनश्य त्रैलोकमक तीन तो भूर्भुवस्थ तीन लोकस्वूपा टीका में कथम अविनानानाशिप त्र फिर अविनाशी क्यों का तो सहस्रयुग का एक हजार युग रहने का सहस्र रहने पर ये प्रलय होता है त्रैलोक्याम दृष्टि तथा तथा भूमो बुघि उत्तर भूर्भुवस में कौशदृष्टिकूमि में करे से चापेक्ष में अविनाशिव दर्शित कोष को कहा को न जीविय अविनाशी कहा अविनाशी नहीं सापेक्षण अन्य के अतिषा जैसे अन्य नष्ट होते कोष ऐसी जल्दी नष्ट नहीं होता है ध्येय तो न दिखाया संप्रति दीक्षु कोष करते गया दिशा में कोष के जो कोना है कोना दृष्टि करनी चाहिए दिशा ही अश्रत हो सर्वाश्रक्त है दिव्य कोश से ऊर्धव बिल्त तो बुद्धि दशेरी के स्वर्ग में कोश के जो ऊर्धविल ऊपर वाला छिद्र कपाल के समान है ऐसे बुद्धि करें द्यौर से कोश से उत्तर उत्तरण ऊर्धव बिलम कोश का उपर छिद्रे स्वर्ग सहे सह यथोथ गुण कोश वसुधान वसुधान का यथोह तो कोशे वसुन तो दि दृष्टि दर्शय इस कोश में चिंतन कर ये चिंतान कर वसुधान हे वसुधा दृष्टि वसुधा वसुधीय अस्ति वसुधा वसुधीयस् वसुआ धन याधन है प्राणि कर्मफलाख्य कर्मफल कर्म का फल यही वसुधान अथो वसुधन तदे समर्थय वसुधानिकम करते तस्मिन् अंतर विश्वम समस्तम प्राणी कर्म फलम शीतम उसमें कोश के अंदर ही विश्वम का तो समतम सर्व प्राणी प्राणिक कर्म कर्म सहत त साधन ही कर्म फल उसके साधन कर्म कर्म के साथ कर्म फल इदम यदि जो कुछ कर्म फल सब दिखता है सब जितने कार्य होता है प्राणी कर्म से उत्पन्न होते हैं जो कुछ ग्रहण होता है कर्म फल उसका कारण कर्म, कर्म सब यद गिरीयतः प्रत्यक्षादि प्रमाण ही प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण से जिनका ज्ञान होता है सब उसमें आश्रित है कोष में शेतम का था आश्रितम आशितम का स्थित एक कोष में प्रयोग के आत्मा एक कोष में सब कुछ है एक कोष दृष्टि करने के लिए का आगे थोड़ा कोष का बाकी ऐसा उपासना करेंगे तो पुत्र दीर्घ जीवन को प्राप्त करेगा शीघ्र नहीं मरेगा पुत्र के निमित्त रोदन नहीं, तो नहीं कराना पड़ेगा आइए कहेंगे ओम